कवितावली उत्तरकांड सोच संक सोच संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललामाम को बूढ़ियो तरत बिगर सुधरती बात हो त देख दाहनो स्वभाव्य विधि को भागत अभाग अनुरागतारी भाग हो राम नाम को अति सुंदर और श्रेष्ठ राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि उससे सोच और संकटों को सोच तथा तो संकट पड़ जाता है भी भी भी जलने लगते हैं, डूबे का का भीतर जाती जाती है, भी बात भी सुधर जाती है, है, हुए बात सुधर ऐसे पुरुष को देखकर वाम विधाता स्वभाव हो जाता है। अभाग के भाग जाता है वैराग्य प्रेम करने लगता है और तुलसी से निकम्मे और आलसी का भी भाग की जाग जाता है लूटने को आई हुई लुटेरों की सेना भी उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम नाम का जप करने से आई हुई मृत्यु भी टल जाती है आंधरो अधम सुकर के सावक ढका ढके लो हराम हो हराम हन्यो। हाय, हाय करत तुलसी बिसोक हुए त्रिलोक पतिलोक गो कही है जाति जगमे एक सुअर के बच्चे ने किसी अंधे अधम मूर्ख और बुढ़ापे से जर्जर जर यवन को राह में धक्का देकर ढकेल दिया इससे वह गिर गया और हृदय में भयभीत होकर अरे हराम ने मार डाला हराम ने मार डाला इस प्रकार हाय हाय करते करते काल के फंदे में पड़ गया अर्थात मर गया गोसाई जी कहते हैं कि यह जवन नाम के प्रताप से सब प्रकार के शोकों से छूटकर छूट की त्रिलोकीनाथ भगवान राम के धाम को चला गया यह बात जगत में प्रसिद्ध है उसी राम नाम को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक जपता है उसकी अगाध महिमा कैसे कही जा सकती है जाप की न तप खप न तमाई जोग जागना विराग त्यागती रतन तन को भाई को भरोसो न खरोसो बैर बैर सो, सो बहर बलु अपनो न तो जननी डजन जन को लोक को न डरू पर लोक को न सोचू देव सेवान सहाय गर्भध धाम को न धन को रामिक नाम तेजो हो सोनी को ला ऐसो स्वभाव कच तुलसी के मन को मैंने तो जब किया न तपस्या का क्लेश सहा और न मुझे योग यज्ञ वैराग त्याग अथवा तीर्थ की ही इच्छा है मुझे भाई का भी भरोसा नहीं है और न बैरी से भी जरा भी शत्रुता है मुझे अपना बल नहीं है और माता पिता भी अपने हितयसी नहीं हैं परंतु मुझे न तो इस लोक का डर है और न पर लोग का ही सोच है देव सेवा का भी मुझे बल नहीं है और न मुझे धन धाम का ही गर्व है तुलसी के मन का कुछ इसी तरह का स्वभाव है कि भगवान राम के नाम से ही जो कुछ होगा वही उच्छे उसे अच्छा लगता है सुना गने सुना दिने सुना धने सुना सुर गौर गिरा पते नहीं जपने तुम रे नाम को भरोसो भव तरबे को बैठे उठे जागत भागत सोए सपने तुलसी है बावरो रावरोवरी सो रावर उ जान जिये जिये जु अपने जानकी रमन मेरे रावरे बदन फेरे फेरेऊ कहा सकल निरपरे मुझे शिव गणेश सूर्य कुबेर इत्यादि देवता गौरी अथवा ब्रह्मा को नहीं जपना है संसार से तरने के लिए उठते बैठते जागते घूमते सोते एवं स्वप्न देखते बस आपके नाम का ही भरोसा है तुलसी यद्यपि बवाल है बावला है परंतु आपकी सौगंध है आपका ही इस बात को अपने चित्र में जानकर आप भी उसे अपना लीजिए हे मेरे जान की नाक आपके मुख फेर लेने पर मेरे लिए कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा मैं कहाँ रहूँगा सभी बिरने हैं जाहिर जहान बे जमालो एक भाति भयो बेचिए ऐसे कलिकाल में कृपाल तेरे नाम के प्रताप न तन मन कर्म ते ने और नंग के राज राज के निभाज महाराज तेरी चाहिए यह जमाना संसार में इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया है कि काम को बेच गति खरीदी जाने लगी ऐसे भयंकर कलकाल में भी हे कृपालो आपके नाम के प्रताप से त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक से शरीर दग्ध नहीं होता गुसाई जी कहते हैं मन वचन कर्म से मैं आपका भक्त हूँ इसी नाते आप अपने ओर से भी स्नेह के नियम को निभाइए हे रंकों पर कृपा करने वाले राजाओं के राजा महाराज रघुनाथ जी हमें तो आपकी उम्र बड़ी चाहिए फिर कोई खटका नहीं है स्वारथ सयानप प्रपंच परमारथ कहा राम, रावरो हो जानत दहान है नाम के प्रताप बाप आज लोन वाहिनी के आगे को घुसाई स्वामी सबल सुजान है कल की कुचाल देख दिन दिन दूनी देव बाहरु चोर हेरी हय बहरान है तुलसी की बलि बार बार ही संभार की भी सदा है मेरे स्वार्थ के कामों में चतुराई और परमार्थ के कामों में पाखंड भरा हुआ है हे राम जी, तो भी मैं आपका कहलाता हूँ और सारा संसार भी यही जानता है हे पिता आपने नाम के प्रताप से आज तक अच्छी निभा और हे स्वामिन आगे के लिए ही प्रभु समर्थ और सर्वज्ञ हैं हे देव कलयुग के कुचाल को दिन दिन दूनी बढ़ती देखकर और पहरेदार को भी चोर देखकर मेरा हृदय ढल गया है ये कृपा निधान यद्यपि आप सदा ही सावधान हैं तथापि तुलसी बलिहारी जाता है आप इसकी बार बार संभाल करते रहिएगा ताकि इसके मन में विकार कार न आने पाए दिन दिन दुकाल दुख सुख दू नो देख दारित पावत पचार पात की प्रपंच पच प्रचंड काल की करता भले कु अवलंब अम्बिब जो समर्थ सीता नाथ सब संकट विमोच है तुलसी की साहसी राम लाम के को निसोच है दिनों दिन दरिद्रता दुष्काल दुर्भिक्ष दुख पाप और कुराज्य को दूना होता देखकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े बड़े पापी तो डांट डपट कर मांगने से अपना दाव पा लेते हैं और भले आदमी का बुरा हो जाता है जैसे बालक को एकमात्र माँ का ही सहारा होता है वैसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सर्व संकट से छुड़ाने वाले और समर्थ श्री सीताराम सीतानाथ का ही है हे कृपालू राम जी तुलसी के साहस की सराहना कीजिए कि वह आपके नाम के भरोसे परिणाम की ओर से निश्चिंत हो गया है मोहमद मात्यो रात्यो कुमति कुनारी सों। आकर उस है भावे आवे कुनारीहत कछु काहू की सहत ना सरकस हेतु है, है तुलसी अधिक अध हूँ अजा मिलते स्ताहु में सहाय कली कपट निकेतु है को अनेक टेक एक टेक जो पेट प्रिय राम नाम लेत यह मोहरूपी रूपी से उन्मत्त हो गया है कुमत रूपी कुलटा स्त्री में रथ है लोक और वेद की लज्जा को त्याग कर बड़ा अचेत बेपरवाह हो गया है मनमानी करता है और मुंह में जो आता है वही बिना विचारे कह डालता है और उदंडता के कारण किसी की कोई बात सहता नहीं गोसाई जी कहते हैं कि इस प्रकार मुझ में अजामिल से भी अधिक अधमता है इस पर भी कपट निधान कली मेरा सहायक है बिगड़ने के लिए तो अनेक मार्ग हैं परंतु बनने का केवल एक रास्ता है वह यह है कि यह पेट रूपी पुत्र के लिए राम नाम लेता है भाव यह है कि अधम अजामिल ने पुत्र के मिस से भगवान का नाम लिया था मैंने भी पेट रूपी पुत्र के लिए उसी का आश्रय लिया है